सोन कैसे बनेगा क्या धातु है क्या प्रत्यय? और धातु से क्या प्रत्यय होगा उत्तम उस धातु से क्या प्रत्येक निष्ठा कैसे तो त्रिच, त्रिन, क्या सोन बनाने के लिए त्रिन या त्रिच? त्रिन? त्रिन हाँ निष्ठा हाँ निष्ठा कितनी सब हाथ उठाओ निष्ठा में सम्मति कितने की हैं सन बनेगा नहीं इधर बल में पुस्तक पढ़ करके उतर बोलना बंद कर किस सूत्र से हाँ क्या धातु है और सत्रह आ गया आगे बोल सकते हो हाँ आने मुक कर से ठीक हो जाए बढ़िया रहे। आ, है हाँ आप बताओ अशा कर सत आया आगे कैसे तो लगेगा बोलो अशत आया फिर क्या करना है? नहीं बोलो हाँ हाँ अनुबंध लोप हो गया अत अस अत नसुर हाँ, सत प्रतिविधि हो गया क्या छोटा हाँ करते सब होता अध्य सब लुक होगा स्न सुरुप धातु का स्वर रहेगा प्रत्ये अत सत प्रतिविधि बन गया सत बनने के बाद प्रथमांत सन बनाना कैसे किस बने गया तो करने के लिए क्या सूत्र कैसे बोरा बोलोधाम आगे कैसे तो लगेगा नहीं था हाँ हालांकि आम से सुलभ पहुंचने के बाद सन बन जाएगा चतुर्च नहीं क्या बनेगा ये सन बनता है उसका चतुर्थ में क्या बनेगा सत्य सती ना नहीं है ना है ना नहीं सत्य क्या बनेगा सती हम सन संतो संत संतम संतो सतह अगे भ्राज भास भाषुर्वि जी प्रीजू प्रीजु ग्रावस्तु वह क्विप इनसेगा भ्राज धातु से कईफ भ्राज भ्राश ध्रुवी द्युत ऊर्जी प्रीजू ग्रावस्तु भ्राज से क्विप होने पर कुर्वापार लोप होता है पकार हलंतम ककार लसुगत अतिथे और बकार का बेरा से क्या होता है लोप हो जाता है इस संज्ञा होती किस किस की वकार की और ककार की और वकार की इस संज्ञा नहीं लोप हो जाता है तो क्यों भ्राज है वृश भ्रश हालांकि आप लोप होने के बाद व्रशभ भ्रश सूर्य अजराज भ्राज छझसुनते बासाने ट तो विभ्राट विभ्राट दो बन गया भास धातु तो कोई शिक्षा लो पर लोपन पर भाष सकाराते ही स सू विसर्ग हो जाएगा हलिंग तो लोपन पर भा भाष भाष बन आगे धुर्वी धुर्वी धातु धुर्वी है क्या अर्थ है धुर्वी धुर्वी हिंसा धुर्वी हिंसाया कोई नहीं ध्रवी क्या रहेगा धुरु पे सर्वापा लोप होने के बाद रेप के बाद वो है। राल वे राोपह रेपा छोर लोप क्वलादो रेप से पर चकार और वकार छो लोप होगा पर हो हो यहाँ क्या है कुई पे तो कुछ छोप हो जाएगा छ नहीं रेपे के बाद क्या लोप होगा वह ध्रव में रेपे के बाद क्या है वह वह क्या लोप के सूत्र से होगा लोप उनसे क्या रहेगा धुर धूर होने के बाद फिर इसको दीर्घ करने के लिए सूत्र है आया पहले वो रूप थाया दीर्घ एक सुखा आलिंग आप लोप हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा विसर्ग तो विसर्ग ध धू धुरु धुर धुरम धुरु धुर धूरा क्या में गया? धूर भ्याम में क्या मानेंगे आप दीर्घ हृष्व दीर्घ धूर्भ्याम बल अर्थ में धुर द्युत द्युत धूर् है धूरा अर्थ धुर द्यूत प्रकाशन अर्थ में विप्रक द्यूत से करेंगे कोई भी कितवन से भूगंध गुणन नहीं होगा विद्युत बन जाएगा ये विजिल अर्थ है फिर ऊर्जा है उर्जी उर्जी का ऊर्ज ऊर्ज का हलिंग से सौ लोग नहीं उर्ज के जकार को चौकू से गिच नहीं बाब उर्ग संोप हो जाएगा न नहीं ककार का उर्ज में रह और कह का संयोग है संयंत्र स्लोप बोलो इधर वाले कोई बताओ रात सस्य क्या करेगा से लोप करता है ना नियम कर देगा रेप से पर लोप सकार का ही होगा इसका नहीं हुआ उर्क उर्क पहले आया था प्री धातु ही प्री धातु से कोई होने के बाद सर्वा पार लोप हो गया कि तो उनसे गुना नहीं हुआ उद्द्य पूर्व से कि सूत्र आया था रीत धातु का अपवाद उदोष्ट पूर्व से उत उष्ट पूर्व से उष्ट उतर अपर पूर्व बन गया रुप रूपया दीर्घ एक दीर्घ हो जाएगा पूह पुरो पुर बन गया व्याम पूर व्याम शहर अर्थ नगर अर्थ हो जाएगा प्री के बाद ज्यू दृश्य ग्रहण से अपकर्षा जबते दीर्घ दृश्य जो आगे सूत्र में दृश्य दृश्यते आता है उसे अपकर्ष ऊपर से कोई सूत्र नीचे बाद में जाएगा तो अनुकर्षण होता है अनुवृत्ति आगे सूत्र से अग्नि सूत्र से पीछे कुछ आएगा तो उसको तो तो अपकर्षण खींच कर लाना पड़ता है अन्य भी दृश्यते आगे सूत्र है दृश्यति की अनुवृति होने से दिखता है ऐसा तो जू का ऐसे दिखता है प्रयोग में इसलिए दृश्यत का से दीर्घ हो गया और कुछ नहीं दृश्य तैसा जू के कोई भी कर दिया जू ह्रष किंतु दीर्घ हो गया और ग्रावस्तुप ग्रावान स्तोति, ग्रावे पत्थर मूर्ति आदि के स्तुति करने वाले कोई होने के बाद पित्वात तो का कम हो जाएगा तू करने वाला क्या सोत हाँ। तो रहे ग्रावस्तु ग्रावस्तु तो बन जाएगा ये जो दृश्य दृष्टिगोनाथ जबते दीर्घ क्या क्या होता है उसको भारतीय में दे दिया कोई भी वची प्रख्याय स्त्रु कटप्रु जु श्रीणाम दीर्घो संप्रसारण जो है गति का रोग अर्थ रोगी हो जाता है क्विप वचि प्रक्ष आयत आयतस्तु कटप्रु जो श्री दिर, इनको दीर्घ भी हो जाएगा और उस असंप्रसारण सम्प्रसारण भी नहीं होगा पक्ष तुसे वच दास से क्विप करेंगे तो संप्रसारण होना चाहिए क्यों सम्प्रसारण नहीं होगा वच से कोई भी करेंगे सम्प्रसारण नहीं होगा दीर्घ हो गया वाच चौकू जलं जस्थिति का वाहन हो जाएगा वाह वाहघ बन जाएगा वाहक बन गया वच धातु से और इसी प्रकार जू का दीर्घ पहले हो गया आगे पृछ धातु से क्विप करेंगे क्विप वच्ची पछ आए तो कट पक्ष कोई क्विप होने के बाद ग्रहीज्ञा सूत्र से संप्रसारण होना चाहिए किंतु संप्रसारण नहीं हुआ असंप्रसारण सम्प्रसारण नहीं होने प्रच्छ रहा आगे सत्तुकस्य छस्य वस्य उठ क्विका सर्वाप्लपोषनुना तो के शुक्र छ्रत सदेशलादि सत्तु कस्य तु का सहिति सत्तु कत् सहित सत्तु क शेषादि विभाषा से, से क प्रत्यय समाशांत क हो गया क प्रत्यय नहीं समाशांत क सत्तु कस्य यहाँ प्रक्ष धातु हुई प्रक्ष धातु में छ को आदेश होगा स छा। तो स होने के पहले यहाँ अंतरंगतवा छे चूत्र से तु कहोगा तु करने के बाद तु के साथ छ कारक हो सत्तु से तू पहले हो जाएगा अंतरंग होने से छेच तू के साथ सकार्य के स्थान पर हो जाएगा स आदेश हो जाएगा अनुनासिक अनुनाशिक अनुनाशिक पर हो कु और झलादि की तुगे तो यहाँ कुइप पे तो प्रच्छा से कुप हुआ और सम्प्रसारण किसूत्र से प्राप्त है संप्रसारण होगा न नहीं और असम्रसारण संप्रसारण नहीं हुआ और दीर्घ किस सूत्र से होगा इसी भारतीय से दीर्घ हो गया और को स हो गया वृश वृश्य सो हो गया स झल जसंतेठ बन जाएगा आयतम स्तौती थे आयत स्तूह अधिक स्तुति करने वाले क्विप हो गया दीर्घ हो गया आयतस्तु हो बन गया प्रू कट प्रू कटम प्रवते प्रु गति अर्थ हो गई क्विप हो गया दीर्घ हो गया कटप्रुह कट बनाने वाले कटम प्रवते प्रवते ग्यर्थ का पुरुष से बनता है कट बनाने वाले आशा अच्छा बनाने वाले आगे कट पुरु के आगे दीर्घ जू, जू तो पहले हो गया जू रुक्त जू रहा मतलब पहले जू कह दिया है राो पर सूत्र के बाद जू आ गया दीर्घ इसी वार्तिक से हो गया और आगे श्री धातु से भी करेंगे दीर्घ हो जाएगा श्रयति हरिम इति श्री श्री, श्री दीर्घ हो गया सुख हल्गे हल्कि आप सुप नहीं होगा सुख विसर्ग हो गया श्री ही। दाम नि सो युज स्तु तुद सिच, मिह पत नाप दाप, दाप लवण नि प्रापणी सो यु, युज तु तुद सी शी, सिच मिह पत दस इनसे कारण में स्टन होगा दाबादे स्टन से आत करण्यार दाबादे में ब कहां से आ गया किसको बल्द हो गया प था दामी में दाप प को कर लिखा है सूत्र में मोह कहा से आया दापनी सही स्टन होगा कर्णअर्थ में दाप का पकार हाद धातु रहता है दात्यने न कर्ण में दासिष्ट का रहेगा त्र इति लोक बोपय निमित्त पाय नैमित्त स्वाय त्र रहेगा नकार दात्रम नियतु से नि प्रापण से करेंगे तो गुण हो गया सार्वत्र धातु से गुण नेत्रम नीति नेत्रम से हो जाएगा आगे शस्तु से करेंगे शस्त्र करेंगे शस से यहाँ ईट प्राप्त होता है इट प्राप्त हो तो उसके लिए निषेध है तितुत्र तथ शिशु सर कसेशु च तथा त थिशु सर क सर एक साथ बाकी एक एक तितुत्र तथ तिशु सर कसू च बोलो सुदरम ये पर रहते इट का अनषेद ये दशा नाम है गिनती कर दश है नहीं दस या ग्यारह है गिनती कर, कर देखो है दसम क्या है स नवम को, और अष्टम हाँ ठीक है दस हो गया यानी कृति प्रत्योग ईट नहीं होगा शस्त्र धातु करने पर ईट नहीं हुआ शस्त्रम बनिया यु धातु युज धातु से तरह करेंगे पुगंध गुण हो गया जकार को चोको करीच हो जाएगा तरह योत्रातु नहीं? नहीं? यू, है ना यु यू, युज नहीं युज आ गया युधातु से करेंगे से गुण हो गया योत्रम बांधने वाला योत्रोत्राला हल्का योत्रम युद्ध धातु से युनक्ति थी इसे करें तो योग बनेगा युक्त युनति थी योक्त युद्ध धातु से योग स्तूत धातु से करेंगे तो स्नान करें तो क्या होगा स्तोत्रम तत्र बन जाएगा युक्तृ युक्तम दोनों वृषादर गले युगबंधन नाम ये रज्जु बांधते हैं युक्त योत्र, योत्र कहते योत्रुक्त भी कहते स्त्रोत्र तुद व्यथन से हो जाएगा तोत्रम चाबुकादि होता है तोत्रम वेणुदंड विषवादि प्रेरण्डवा तोत्रम शे, बंधन से आगे क्षेत्रम सिंहबंधन से स्टान हो जाएगा क्षेत्रम बंधन और सिंच क्षरण से करें तो शेत्रम सेत्रम सेचन का पात्र आदि सेक्म मिह सेचने तो मिह से त्र करने पर ह हो जाएगा हसी ढ और त हो जाएगा झस तथ धोध टू नाष्टु ढो ढे मेढ्रम बन जाएगा मेढ्रम जन इंद्रिय मूत्र त्याग करने के लिए मेढम धातु से करेंगे स्टन पत्रम बन जाएगा पत्त धातु से ईट प्राप्त था तेतु तरह तथा शिशु सर का शिशु ईट निशेद हो गया बन जाएगा पत्रम दश धातु दशन, दश न दंश धातु से दंश है दंश उनसे स्टन हो गया त्र वृष्प से स हो जाएगा स्टुत्व उनसे से अजाध्य दंस दंशादात अर्थ है नह बंधन धातु हे स्टन हो गया त्र रहा न हो गिरे त्र नहरे तहन से हू से ढ प्रापे कैसा तो लगे आप नहो धस तस तो धो धला में झसझसी नधर हो जाएगा स्टन शीत से शीत गादिव्य नधरी बंधन रज्जु है नधरी है नहो ध हो रज्जु है चर्मा में ही रज्जु दिया है इत्र ऋ धातु का एक स्थिति धातु ने करके अर्ति लिखा है लुअन धुं कपन प्राणी पशु कन कन विदाने सह मर्सन चर गति इन सबसे इत्र प्रत्यय धातु से इत्र करेंगे तो री को गुण होगा किस सूत्र से सारा हाँ तो गुना हो जाएगा और अरित्रम बन गया अरित्रम हो गया नौका में चलाने के दंड लुए धातु से करेंगे तो गुना हो जाएगा ईट हो गया लवित्रम लवित्रम होता है छेदन सत्र लुयाँ छेदन से बनता है और कपन से बनेंगे तो धु त्र ऐसे कुटा आदि में आता है गाँव कुटा आदि बने के तो उनसे गुना नहीं हुआ उभंग हो गया धुवित्रम बनिया धुवित्रम होने से व्यजन है पंखा आदि मृगचरम मृग चरम से निर्मित और धू के अर्थ सुप्राणी से त्र हुआ ईट हो गया गुण हो गया सवित्रम सवित्र है सवित्र का अर्थ प्रसव करने वाला सवित्र का अर्थ कि दिया है? नहीं प्राणी प्रसव करने वाला सवित्रम खन विदान से के सन ईट हो गया खनित्रम खनित्र हो गया खनन करने वाले खनित खनित कहती मिट्टी देने के लिए कुदाला दे सहमशण से करेंगे तो सहित्रम सहित्र हो जाएगा स्मर्सन करने वाला चर धातु से करेंगे तो होगा चरित्रम चरित्र शील स्वभाव होता है पुवः संज्ञायाम पुव धातु से संज्ञा में इत्र प्रत्यय हो जाएगा तो इत्र से गुण अबाद से पवित्रम ये संज्ञा ताम्र जलादि में ये संज्ञा पवित्रम अन्य पवित्र भी बनता है किन्द संज्ञा में इति ये पूर्वकृदंत अथोदय अथ उनादय ऊनाद प्रत्यय महर्षि के द्वारा प्रणीत है पहला सूत्र में ऊन प्रत्यय आगे सब उनादि में आगे क्रीवा पा जिम्मी स्वधि साध्य शुभ्य ऊन वाह पा जी मी आगे स्वदि असाधि अशु इनसे ऊण प्रत्यय होता है ऊन का हल अंत्यम ऊ रहेगा क्री से ऊण कर इनसे क्रि अगर ऊ नित होने का अचूर्ण से बुद्धि रू बनेगा शिल्पी हो जाएगा करो तथि कारू वहा हो गया आत्व चिन्ह कर तो यू हो युको हो गया यह वायु वायु बहुत ही वाति वायु पा रक्षण से ऊन कर्ण से योग हो गया तो पायुर पा पी रक्षती गुदम साप पेट साप ऊन से शरीर की रक्षा होती जी जय से ऊन कर दिया अचूर्ण से वृद्धि बुद्धि जयी आदेश आयादेश जायु औषधम जय, जय तिरुकादिक हिंसाम से ऊन हो गया अच बुद्धि आयादेश समय हो पित्तम मिनोति हिंसा तिहिंसा करता है पित्त सर पर शरीर को कष्ट करता देता है सदधातु से सदते ऊन हो गया अथोभुता बुद्धि सा, साधु साधु हो और आगे बने गया साधु साधी साधु से राध साध सिद्ध संसिध साधु से ऊ करो साधु साधु बनता है साधुरो पर कार्य में थी साधु परकार्य करता है परस्य कार्य में परेशान कार्य में हो जाएगा अतः तो परम चथ कार्य में सौसे बड़ा काम करने वाले बड़ा काम है परमात्मा की प्राप्ति तो पहले तो परेशान कार्य अन्य का कार्य करता है अपना स्वार्थ नहीं दूसरा है सबसे श्रेष्ठ कार्य करता है परमात्मा की प्राप्ति साधु है अश्व अस, अश्व्याप्तों से ऊर्ण हो गया अत विद्यापति आशू शब्द से अव्य है उनाद बहुल यद्यपि उणादी सूत्रसु शाकटान मुनि के द्वारा प्रणीत पाणीनिमहर्ष ने इस सूत्र में उनका उल्लेख कर दिया उदयो बहुल इतने कह देने से जितने शाकटान मुनि प्रणीत सब सूत्र का ही ग्रहण पाणीनिमहर्ष ने कर लिया उनादयो जितने प्रत्यस बहुल एते वर्तमाने संज्ञायां बहुलम स्यु ऊना चिंत्र में प्रत्यय वर्तमान अर्थ में संज्ञा में बहुत बहुत बहुलोकान से क्वचि प्रवृति क्वचिद प्रवृत्ति कैचि विहिता ऊ्या नहीं, फिर से प्रत्यय समझेल न ऊनादी में संज्ञासु धातुपी प्रतय्च तत परे कार्यादि विद्याद अनुबंध में तास्त्र मनादिशु संज्ञा नाम है नाम में ऐसे समझना कुछ अनुसार संज्ञा शब्द में पहले कुछ धातु रूप है आगे प्रत्यय रूप है पहले धातु आगे प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय जैसे कोई से प्रत्यय दो प्रत्यय प्रसिद्ध है तो ठीक ही नहीं तो भी कुछ प्रत्यय कर सकते ऐसे कि टिप्पणी ती, में दिया रिफिड रिफिड शब्द रिफिड कोई नाम है तो री धातु कर दो आगे क्या प्रत्यय करना है फिड ड प्रत्योग कर दो फिड प्रत्यय करने पर जी को गुण होना चाहिए गुणा नहीं होता तो कित कर दो फिडक कर दो <laughs> कित उनसे गुण नहीं होगा कित का अनुभति नहीं तो कि फिडक फिड्ढक हो जाएगा तो रिफिड बन जाएगा ऐसे समझे ना कार्यात विद्यात अनुबंधम धातु आगे प्रत्यय कार्य गुण नहीं हुआ तो अनुबंध समझा कहीं गुण हो जाता है तो उसमें समझना वाकित नहीं ये सब गुणादि में शास्त्र इसी प्रकार है जो उनादि में है सब बहुत ही उसमें कुछ प्रयोग होता है बहुत शब्द उसमें है और उनादि कोष में आता है उससे अतिरित्व भी जहाँ विधान किया उससे अतिरित्व भी हो जाएगा जो प्रत्यय नहीं अन्य प्रत्यय भी हो सकता है इसी प्रकार उनादि है ये पानी महर्षि ने उस का स्वीकार कर दिया एक सूत्र में रख दिया ये सूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में प्रथम सूत्र उसके आगे भी कृदंत का चल रहा है पहले भी कृदंत आ गया ये विवाह कर दिया सूत्र इसके पहले जितने सब ये पूर्व कृदंत तृतीय तो। अध्याय का द्वितीय पाद सुबह आगे और अध्य, तृतीय अध्याय तृतीय पाद शुरू हो, हो गया पहले उसके आगे तृतीय पाद में जितने सूत्र आएंगे सब उत्तर कृदंत हो जाएंगे पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत में यही अंतर है बीच में उनादि आ गया उनादि के पहले जितनी सूत्र तृतीय अध्याय द्वितीय पाद समाप्ति तक सब पूरा उत्तर तकंन तक आगे शुरू हो जाएगा अथो उत्तर कृदन तम नुडो नुड़ौ क्रिया क्रियार्थ क्रियार्थ उपपदे भविष्य धातुरेतो स्थ एक तोम प्रत्यय एक प्रत्यय दो प्रत क्रिया क्रियार्थया सप्तमें क्रियार्था जो क्रिया तो रहते क्रियार्था क्रिया क्रियार्था क्रिया क्रियायी इन क्रियार्था क्रिया के लिए हो तो क्रियार्था तो पठित ग्छति पठित ग्छति एक पठन क्रिया और गमन क्रिया इसमें क्रियार्था कौन है ज़्यादा नहीं हम जो पूछते तेरे बना क्रियार्था कौन है क्रियार्था कौन है पठित गच्छति क्रियार्था कौन है हुँ? हुँ? बोलो जोर से बोलो तो नहीं कि आगे कुछ नहीं कहा मेन प्रश्न पूछता खाली उत्तर दे दो ये तो, तो, तो पहले बहुत लंबा बताया पूछा क्रियार्था कौन है पठित में गशत में दो क्रिया के पठन के गमन गमन तो ऐसे क्रियार्था कौन है नहीं क्रियार्था क्रिया के लिए क्रिया क्रियार्था क्रिया के लिए क्रिया दो क्रिया के गमन क्रिया के पठन क्रिया गमन क्रिया पठन के लिए या पठन क्रिया गमन के लिए हाँ गमन क्रिया पठन के लिए तो फिर क्रिया के लिए कौन हुआ गमन क्रिया क्रियाार्था क्रिया के लिए क्रिया ही इमिति क्रियाार्था तो क्रियार्था क्रिया कौन है नहीं वही गमन धातु था भी और क्रिया भी गमन धातु क्रिया गमन क्रिया है ना नहीं पठन भी क्रिया है दोनों में क्रिया कौन है गमन या पठन क्रिया कौन है दोनों क्रिया है किंतु गमन क्रिया है क्रियार्थ क्रिया गमन क्रिया क्या है क्रियार्थ क्रिया पठन क्रियार्थ है क्रिया है हाँ तो क्रियार्थयाम क्रियायाम क्रियार्थाया क्रियायाम उपपद क्रियाक क्रिया उपपद रहेगा तो भविष्यत अर्थ में धातु से ये दोनों प्रत्यय होंगे तुम्ल प्रत्यय अनूल प्रत्यय कोई जाता है द्रष्टुम याति कृष्णम द्रष्टुम याति यान क्रिया दर्शन क्रिया दो क्रिया है क्रियार्थ क्रिया कौन है यान जान जा क्रिया या क्रियार्थ क्रिया रहते दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया दृश्य अग्र तुमुन दृश तुमन होने पर आ, क्या सूत्र रहा होता है सृजी दृश्यो झल एम अकिति सृजी दृश्यो झली अम अकतीि झलादिपर है तक कित नहीं है आम आगे हो गया मृद्यादि पर दृ क्या आगे अ एकोणसी हो न दृश धातु बने दृश अगर तुम उनका तुम तुमने में नकार हल अत्यम उकार उचान के तुम हो गया दृश अगरे तुम दृश के सकार को स करने के लिए सूत्र वृश वृश स हो जाएगा श्रुत हो जाएगा द्रष्टुम कृष्णम द्रष्टुम याति कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाता है क्रियाार्थ क्रिया कौन हाँ? याति या ये ते उपपद्रहते दृष्टा से तुमन हुआ याति नहीं रहेगा तो नहीं होगा या उपपद्रहण से कभी प्रयोग नहीं करने पर उसके अर्थ रहे तो हो जाएगा कृष्णम द्रष्टुम याति ये द्रष्टुम मकारांत हो गया तुम प्रत्यय मकारांत वन से मान तत्वाद अव्यय तुम क्या सोते क्रेन में जंत हो जो कृत्य मकारांत एजंत अभ्य हो जाता है द्रष्टुम अभ्य हो गया आगे स्वाद उत्पत्ति होगी फिर ये क्या होगा अवैध असूल होगा द्रष्टुम याति और नूल प्रत्यय करेंगे तो दृश्य तु से नूल का रहेगा भू युवर को अक हो अगर अक नूल का लकार हलनतेम लकार चुटू प्रत्योगुक हो जाए वक दृश्य ग्रह कूगंध गुण करो क्या बनेगा दर्श अग्रह दर्शक कृष्ण दर्शको याति ये द्रष्टुम याति कहो दर्शको दोनों बराबर है ये क्रियार्थोपद्रहसे तुम प्रत्ये नूल प्रत्युता है भविष्य थे कृष्णम द्रक्ष्यति या इस ही प्रयोग होगा कृष्ण द्रक्ष्यतिसल जाता है काल समय बेलासु तुम काल समय बेला सब समान अर्थ के ही तो काला अर्थक उपपद रहते तुमने हो जाएगा धातु से काल भुज धातु से भुज पालना व्यवहार हो करेंगे तुम भुज के जकार को चोकू खरीच से ग हो जाएगा भूगंधगुण भुक तुम काल भोक तुम काल भोक तुम समय भुगतुम बेला खाने का समय हो गया कहेंगे तो भुगतुम काल भक्तुम समय भक्तुम वेला कोई भी हो सकता है कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते है समय वेला से तुम ये उपपद रहता है भावे भावे सिद्धावस्था पर धातु अर्थे वाच्य धातुर्घय हाँ ये एक अवस्था है साध्यावस्था और सिद्धावस्था ग्छति पठचि पचती ये सिद्ध साध्यावस्था साधन कर रहा है और पाक हा भाग ये होता है सिद्धावस्था ट्रिप्पणी में दिया यहाँ क्रियान्तरा क्रिया पीछा सा सिद्धावस्था क्रिया होगी पाक क्रिया अभी उसको पाक करोती पाक क्या दूसरी क्रिया की अवश्य कता हो सिद्ध हो गया सिद्धावस्था अपने धातुअर्थ में धातु से घये पच्धा से घएँ हुआ भावे भावे व्यापार पश्चि घए होने पर घय का रहेगा लसक को ते हल अंतम और रहेगा और पश चे अतोबुदा वृद्धि ही तो अब, अब पक्ष के चका को करने के लिए कोई सूत्र है चौक लग जाएगा हैं क्या कहते हो गुणस क्या तो क्या कुह हो हाँ क्या सूत्र कुहो चु कुण्य तो हो आय तरह चजो को घृण्य तो गीत पर रहते चकार जकार को कुत्तो हो जाएगा पश्चिमी चकार को कुत्तो कह हो गया पाक अकर्तरीच कार के संज्ञायाम कर्तृिन्न कार्य के घयत ह कारक में अकर्तरी कर्ता भिन्न में अकर्तरी कार्य के संज्ञा में हो जाएगा घय जैसे रंज धातु से रंज से भाव में घय करेंगे कर्ण भी कर सकते हैं तो घय करने पर सूत्र लगे घर्ण यो रंज से घय करेंगे अ रंजे के उपधा नकार को, को लोप करने के लिए क्या सोच है? अनिदेता में लग जाएगा अनिदेता में हलोपधा किंगी थी लगे ना नहीं दिते नहीं अनिदित्य है ना इदित है तो लग जाएगा लगेगा बोलो संदेह हितंगीते है क्या परे क्या है घय की तंगीते है नहीं लगे ये सूत्र लगे घई से भाव करण हो रंजर न लोप हो सत भाव कर्णार्थ में घय प्रत्यु हो तो के न क्या लोप होगा की तंगीत हो तो अनिदिता लगता की तंगीत नहीं गये प्रत्यु की तैयार अंगीते इसलिए ये सूत्र से न लोप हो जाएगा रज रह गया अतबुधा वृद्धि राग बन गयाग दोनों प्रकार बन जाएगा रज्जती स्मिन नहीं रज्जत अन राग रंजन में राग भावकर्ण दोनों अर्थ में हो जाएगा अनयो किम रज्जतीस्मिन रजती अधिकण में हुआ भाव अर्थ कर्णार्थ नहीं अकर्त्य कार्य के अधिकणा कार्य के में हो गया रंज से घय हो गया रंज से घय होने पर अधिकण में होने पर नकार का आरोप करने के लिए क्या सुधर से भाव करने लगेगा हैं अधिकरण करेंगे तो नहीं लगेगा लोप नहीं होगा रंज के जकार को कुत्तो करने के लिए क्या सुधर जजों को घृणना तो तो कुत्तो हो जाने के बाद रंज में जो था य था, था तो य था कुत्त ग हो जाएगा तनियमित अपनित कैसे पाया होकर के, हो के न हो जाएगा न कोई नशा पदाजलि अनुसार होकर के अनुसार सही प्रश्न ग रंग बन नेता वसानी